कि मेरे राज्य में मेरी जनता को दुख देने वाला ये कौन है तो परिक्षर महाराज जी सामने आ गए परिक्षण महाराज जी ने कहा ऋषभ हे, हे बेल, आप कौन हो आप कोई देवता तो नहीं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गए कौन हो और ये दुष्ट आपको क्यों कष्ट दे रहा है बेल ने कहा महाराज जब जन्म होता है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 तो साक्षात कौन है ये धर्म है और जो गऊ आता है वो साक्षात पृथ्वी है तो परीक्षा महाराज जी ने कहा हे काले कलुटे का तू कौन है अब ये मुस्कुराया बोले महाराज आपने हमें नहीं पहचाना मेरा नाम कलजुग है कलजुग गए बोले निकल मेरे राज्य से बाहर अरे उस समय कलियुग ने कहा महाराज जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां तक तुम्हारा राज्य में कहा जाऊं बोले ऐसे नहीं जाएगा तो दूसरे तरीके से भेजना पड़ेगा धनुष पर बाण चला दिया मारने लगे कलयुग घबरा गया परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गए राजा परीक्षित को कलियुग पर दया आ गई कहा कलियुग तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है क्या बुराई है कलियुग मुस्कुराया कलियुग ने कहा महाराज बुराइये की तो पुल मान दो इतनी बुराइयां पर अच्छाई मुझे क्या है जो फल यज्ञ से मिलता था समाधि से मिलता था तपस्या से मिलता था व्रत से मिलता था और कलयुग में केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम, राम हरि। हरे कलो केशव कीर्तन भगवान के नाम का जप करने से कीर्तन करने से कथा को श्रवण करने से राजा परिक्षित का ये गुण तो इनके बहुत अच्छा है तो उस समय परिक्षेत्र महाराज जी ने कलियुग को चार जगह देती है द्युतम पानम स्त्रीय सुना द्योत या जुआ खेला जाए जा कलियुग तुझे मैं वहां वास देता हूँ पान या नशा किया जाए तमाकू नोशी आदि जो कुछ भी नशा है उसमें किसका वास है कलियुग का वास है स्त्रिय जब वेश्या विकार होता हो परा स्त्री संघ होता हो वहाँ कलियुग का वास है या अगर कोई परा स्त्री संकृता हो तो वो भी कलियुग का वास है परा स्त्री सं और अंत में सोना जीव हत्या खाना बेचना परोसना जो कुछ भी है तो यहां पर कलियुग को वास दे दिया कलियुग ने कहा महाराज इतना बड़ा परिवार रहने के लिए चार घर कुछ एक ड्राॅंग रूम भी तो दीजिए जहां मेहमानों का आना जाना जाए तो सोने में वास दे दिया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 उस समय बच्चे दौड़े दौड़े शिमिक ऋषि के जो बेटा थे श्रृंगी ऋषि उनके पास चले गए उस समय श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे बच्चों ने कहा छोटी उम्र का ऋषि था बच्चा था आंखें लाल हो गई क्रोश से कौशिकी नदी के जल में आंचूर कर जल अंजनी में लेकर कहने लगा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 बोले बेटा तुमने उनके चरणों में कुछ अपराध तो नहीं किया बोले पिताजी अपराध तो उसने आपके चरणों में किया है मैंने तो उसको दंड दे दिया अरे बेटा क्या दंड दे दिया बोले मैंने उसे ये दंड दिया कि सात दिन में तक्षत नाक काटने से अकाल मृत्यु हो उस समय शिव कृषि हे प्रभु हे जगतना ये क्या होगा इसलिए कहते कि कम उम्र वाले को ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए फिर वह आपके सर पर ही चले जाएगा तो हुआ ये कि भगवान से प्रार्थना करें और शिव ऋषि ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ परीक्षित को कहो कि अपना परलोक बना ले शिव ऋषि महाराज के शिष्य हैं तो वहाँ परीक्षा महाराज क्योंकि घर पहुँच कर स्नान किया था भोजन आदि प्या पा लिया था और जो है सोने का मुकुट तो उतार दिया था उन्होंने तो वो भी क्योंकि रात्रि हो गई थी वो सोने के लिए चले गए थे अपने विश्राम भवन में तो दिनचर्चा पर विचार कर रहे थे तो दिनचर्चा पर हमको विचार करना चाहिए अक्सर मैं अपनी कथाओं में कहता हूँ क्या दिनचर्चा पर विचार होना चाहिए कि साहब हमने कुछ अपराध तो नहीं कर दिया किसी के चरणों में अगर कुछ याद नहीं आए तो सोते समय क्या कहना चाहिए कि प्रभु हमसे जान अनजान में कुछ अपराध हो गया तो समा करना अब हम विश्राम कर रहे हैं ताकि शरीर है उठे ना कुछ हो जाए तो वो पाप साथ नहीं जाता तो दिनचर्चा पर परीक्षा महाराज जी भी विचार कर रहे थे अरे बुद्धि में आ गया मैंने तो ऋषि के चरणों में अपराध कर दिया मरा मारा वर्प डाल दिया उस समय कोसने लगे अपने आप को और वहाँ जो है वो शिव शिष्य भी आ गए पहरेदारों ने इनको जाने नहीं दिया बोले भाई भारत तो सोने सोने चले गए उस समय ऋषि ने कहा महाराज को बोलो सोने का समय नहीं है अब तो जागने का समय है कहते दे आप सिवी ऋषि के शिष्य आए राजा ने सुना दौड़े दौड़े आए ऋषि के चरणों में नमन किया उस समय ऋषि ने कहा देखो आप जब गुरुकुल में आए थे आश्रम में तो गुरुदेव समाधि में थे आपकी सेवा कुछ नहीं कर सके उसके लिए क्षमा याचना की है और जो आपने महाराज जी के गले में हमारा वास्तव डाल दिया है वो जानते आपके माथे पर किसका वास्ता कलियु का वास्ता वो जानते हैं उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना पर उनके जो बेटा है श्रृंगी ऋषि उन्होंने आपको श्राप दे दिया कि सात दिन में तक्ष काटने से मृत्यु हो जाएगी राजा रोने लगे कोसने लगे अपने आप को इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मुझे सात दिन में मृत्यु का श्राप दे दिया राजा इसलिए रो रहे हैं कि मुझ जैसे पापी को सात दिन क्यों दिए मुझे तो तुरंत मृत्यु का श्राप दे देना चाहिए था उस समय ऋषि ने कहा कि राजन तेरा कल्याण हो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि अपना प्रलोक बना लो तो राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों को दान पुनादि कर दिया एक धोती पहनी एक चादर उड़ा जन्म को राजगति पर बिठाया और श्री परीक्षित महाराज जी गंगा जी के शुक्रताल की ओर चले गए अब महाराज जब गंगा जी के शुक्रताल पर पहुंचे तो बाद जंगल की आग कितना सब जगह फैल गई कि परीक्षित महाराज जी को एक ऋषि ने श्राफ दिया है और राजकाज छोड़कर परीक्षा महाराज गंगा जी के शुक्रताल पर आ गए तो उस समय सारे ऋषि परीक्षित का दर्शन करने आ रहे हैं अत्रि ऋषि चयावना अरिष्टनेमी भरगु भृगु विशिष्ट पराशर विश्वामित्र अंगीरा परशुराम मेधादिति देवल भरद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय दोईपियाना नारधाते ये सब ऋषियाँ हैं तो परीक्षित महाराज जी ने सब ऋषियों के चरणों में नमन किया राजा परीक्षित ने कहा भगवान आप में से अगर किसी ऋषि का नाम सुन लिया जाए तो अहो भाग्य दर्शन हो जाए अहो भाग्य पूजन हो जाए अहो भाग्य प्रवचन सुन ले अहो भाग्य मैंने तो पाप किया ऋषि के चरणों में अपराध किया और आप सब वैष्णव का दर्शन आप जब आए हैं तो ये बताओ कि जिसकी मृत्यु सात दिन में हो उसे क्या करना चाहिए किसी ने का राजा यज्ञ करो किसी ने कहा दान करो किसी ने का तपस्या व्रत करो पर किसी की बात परीक्षण महाराज जी को नहीं भाई उस समय गंगा जी से गंगा जी की ओर आ रहे कहा से अस्तिनापुर से श्री सुखदेव जी सिंह की चाल चलते रहे उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी जी को कोई नागा बाबा कोई पागल बाबा ना जाने क्या क्या किए रहते थे बूढ़े बच्चे जवान आदि पर किसी की बात की परवाह ना करते हुए सुखदेव जी अपनी मस्ती में मस्त और श्रीमद भागवत महापुराण के श्लोकों का उच्चारण करते हुए आ रहेंगे जैसे ही श्री सुखदेव को जी महाराज गंगा जी के शुक्रताल ताल पर आए ये अत्रि आदि ऋषि सब खड़े हो गए विशेष ऋषि कौन है विशेष ऋषि सुखदेव जी के पिता कौन है वेद व्यास जी के बेटा कौन है पिता कौन है वेदव्यास जी के पराशर ऋषि पराशर ऋषि के पिताजी कौन है शक्ति ऋषि और शक्ति ऋषि के पिताजी कौन है विशिष्ट ऋषि वो खड़े हो गए किसको देखकर अपने बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे, बच्चे, के बच्चे, बच्चे, के बच्चे, बच्चे को देखकर खड़े हो गए कौन आए श्री सूर्यजी महाराज जी कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र बोले भगवान आये वेदप जी के बेटे सुखदेव जी के रूप में अश्वत्थामा कौन था ब्राह्मण था अस्त्र चलाया था ब्रह्मस्त्र और भगवान ने किससे रक्षा करी थी गधा से तो जहां अस्त्र की बात आई थी तो भगवान ने अस्त्र से रक्षा करी पर ये श्रृंगी ऋषि कौन है ब्राह्मण है इसने भी अस्त्र चलाया कौन सा वाणी का तो वाणी के अस्त्र को काटने के लिए श्री भगवान सुखदेव जी के रूप में आ गए तो कौन आए बोले भगवान आए उस वक्त जब सब ऋषि खड़े हो गए तो परिश्रम महाराज जी भी खड़े हो गए अब जब महाराज जी पूजन करने लगे तो जितने उनको आए थे नागा बाबा पागल बाबा कह रहे थे सब वहाँ से प्लान कर गए क्यों प्लान करके सब लोग कि अगर सम्राट ने हमको देख लिया साहब तो हमें तो दंड दे देंगे सब चल दिया वहाँ से तरह से पर महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी का पूजन किया और कहा कि प्रभु जिसकी मृत्यु सात दिन में हो उसे क्या करना चाहिए इसी के अनुसार श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध विश्राम अब हम दूसरे में प्रवेश करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वर्याने शते प्रश्न, वर्या ने शन कृतलोको नृपा आत्मावित समतापुंसा श्रोतव्य दी सु पर वर्या वाह और ब्रह्म का बीज है वाह व वा तो क्या शब्द निकला ब्रह्म निकला सुखदेव जी के अंदर से तो वह कर्त क्या होता है का बीज वकार अब जैसे कि किसी ने मूली खाई है तो किसकी डकार आएगी अंदर से मूली की लसन प्याज खाओगे तो उसी की डकार आने वाली तो जो भीतर है वही आएगा इसलिए सुखदेव को स्वामी जी के भीतर क्या भरा पड़ा है ब्रह्मानंद भरा पड़ा है तो क्या आया वह वरिया ने प्रश्न कृतोलोक ही तो तुमने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है क्योंकि परीक्षा महाराज ने ये थोड़ी कहा कि मेरी मृत्यु सात दिन में होगी मुझे क्या करना चाहिए राजा परीक्षित ने कहा कि जिसकी मृत्यु सात दिन में उसे क्या करना चाहिए इसलिए सुखदेव जी प्रसन्न हो गए सुखदेव जी कहते राजन ये जो मनुष्य है निंद्रया ते नी विवावयने चवावया चा चार हया राजन को भरने नवा ये मनुष्य रात अपनी सोने में जाया कर देता है और अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा अपनी जिंदगी के अंदर अपनी रात को क्या कर देता है जाया कर देता है और दिन हाय पैसा हाय परिवार हाय ये करो हाय वो करो इसके चक्कर में दिन भी क्या कर देता है जाया कर देता है तो संत कवि साहब भी बड़ा सुंदर कहते हैं के? किरात गवाई सोही के और दिवस गवायो खाए हीरा जारा जन्म लियो और कौड़ी बदली जाए ये हीरे जैसा मानव शरीर हमें मिला है बड़े भाग्य से मिला है तो क्या करते थे जाया कर देते हे राजा प्रेक्षत जिन परिवार को पालता है उनकी मृत्यु अपने नेत्रों से देखता है हमने इनको कितना पाला भूसा ये संसार से चले गए तो हमारी भी यही दशा होने वाली है फिर भी वैराग्य धारण नहीं करता हे राजन अगर किसी को मृत्यु के डर को भगाना हो और अपना परलोक बनाना हो उन्हें चार बातों पर ध्यान देना चाहिए कि तस्मा दि भारतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यता सुमर्तव्य चेचता भयम सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करना पहली भक्ति क्या है सुनना लोहा कितना ठोस होता है पर उसे ही लोहे के दरवाजे आदि बनते हैं कैसे बन गए तो बोले लोहा ठोस तो होता है उसे भट्टी में डाला जाता है और जब भट्टी में डाला जाता है तो उसमें लालिमा आ जाती है और जब लालिमा आ जाती है तो मतलब निम्रता गई मुड़ने के लिए तैयार हो जाता है हतोला मारो जहाँ ताओ वहीं मुड़ जाएगा इस तरह हमारा मन भी क्या है लोहे की तरह है इसलिए लोहे जैसे मन को मोड़ने के लिए क्या करना चाहिए पहले तो भगवान के भक्त का संग फिर कथा को श्रवण करना चाहिए भगवान की कथा और भगवान की कथा जब तक सुनोगे नहीं तो भगवान को जानने वाले भी नहीं इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जाने बिनु ना हो प्रती जाने बिनु ना होए ये प्रती बिनु प्रती होए नहीं प्रीति बिनु प्रती होए नहीं प्रीति अरे जब तक आप भगवान को जानोगे नहीं तो कैसे आपकी भगवान से प्रीति होगी जाने बिना प्रति नहीं हो सकती भगवान की इसलिए कैसे जाने गे जगतनाथ प्रभु को बोले उनकी कथाओं को श्रवण कर कर तभी तो जानेंगे इसी प्रकार से जब तुलसीदास जी क्योंकि खुद ही भगता थे खुद ही श्रोता थे खुद ही भगवान की कथा को श्रवण करते थे और खुद ही खूब करते रहते थे अहेलिया का प्रश्न आ गया क्या कहा क्योंकि भावकता में पड़ गए थे स्वामी जी तो कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसी दास सट ता ही भज छी कपट जंजाल क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि हमें उस दिन बंधु प्रभु की शरणागति में चले जाना चाहिए और जब हम उस दिन बंधु दया के सागर प्रभु की शरणागति में चले जाएंगे तो फिर हमें जगत की जंजाल में क्यों फंसूना उस जगत की जंजाल को क्या कर देना चाहिए छोड़ देना चाहिए इसलिए कहते हैं अपने मन को अपने मन को कह रहे हैं पाही न कही गति पतित पावन राम भज सुन सट मना हे सटमन अपने मन को डांट रहे हैं हे सटमन तू भगवान की लीलाओं को सुनकर बड़ा भावुकता में रोने लग जाता है पर जाओ वो कथाओं का असर खत्म हो जाता तो फिर वही कुकर्म में लग जाता है वो कहते ना के कि घर में वही खटपट चल बाबा के मठ पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति कह रहे अच्छा तू जा रही हो सो तो किया जाए रही सो और हम महात्मा ने पास ही जाए रही हो सो पर हुआ क्या पत्नी जी से खूब झगड़ा हुआ बस स्टैंड पर गए वो टिंकू तो बिना रहता ही नहीं मेरा तो पुनः लौटकर आ गए पत्नी जी ने पूछ लिया हाँ भाई आप तो महात्मा के पास जा रहे थे छोड़ छाड़ कर बोले तेरे चक्कर में थोड़ी आया टिंकू के चक्कर में आया हो टिंकू मेरे बिना सूता नहीं आने वाले वक्त में टिंकी भी आ जाती है ये जिसको बोलते मरगट मेरा क्या तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मरकट के मत दे आना बंदर वाला वेराग्य आया और वो बुलबुल बुल की तरह खत्म हो गया इसलिए सटमन कह दिया तो पहला क्या है कि भगवान की कथा को श्रवण करना पहली भक्ति है क्या होगा क्योंकि हम भगवान की महिमा को जानेंगे फिर दूसरी भक्ति क्या है कहना दूसरा क्या कहना जिसको सुना है उसको कहने लग जाओ अब आप बोलोगे हम भी इस प्रकार से सारा हिफ्स करके बैठ जाएं पूरा आएगा तभी कहेंगे नहीं नहीं नहीं जो आ गया है उसको कहना आरंभ कर दो जो आता है उसको कहना आरंभ कर दो जब उसको कहोगे तो जब वो आगे बढ़ेगा तो पीछे से दूसरा आएगा ना कहो और तीसरा ध्यान पहले सुनो फिर सुनाओ आ, फिर जप करो और फिर अंत में ध्यान करो क्या ध्यान कोई ओम को आंख बंद करके ध्यान नहीं करना है ध्यान तो केवल इतना ही करना है कि क्या सुंदर वृंदावन है श्री कृष्ण के घुघराले बाल हैं और भगवान कृष्ण गैया चला रहे हैं तो जिन कथाओं को सुना है उन्हीं कथाओं को सोचना ध्यान के अंदर तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी पिक्चर नजर आने लग गई है उनका ध्यान करना जन्म लाभ पर आप उनसे मनते नारायण समृद्धि जीवन के अंत में जिसे नारायण समृद्धि हो जाए उसका तो कल्याण हो जाएगा तो एकदम भागवत नाम पुराण ब्रह्म समितम में तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा हे राजा परीक्षा जो मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी। हे राजा परीक्षत बड़ा सुंदर कह रहे अपने विषय में कह रहे सुखदेव जी यहां पर पर निश्चितो निर्गुण ग्रहित चेता राज आख्यानम यदीत मैं निर्गुण निरी विशेष निराकार के चक्कर में लगा था अपने मुख से कह रहे पर जब मैंने गोविंद के चरित्र को सुना तो मैं दीवाना हो गया चुम्बक की तरह मुझे श्री गोविंद भगवान ने अपनी ओर खींच लिया इसलिए मैं तुम्हें क्या सुनाऊंगा भगवान की कथा सुनाऊंगा इसी प्रकार से परीक्षित महाराज जी ने कहा हमारे तो सात दिन है प्रभु तो सुखदेव जी ने कहा सात दिन तो बहुत है जिसको अपना प्रलोक बनाना उसके लिए एक मुहूर्त 45 मिनट भी बहुत है तो राजा खटवांग का चरित्र बताते हैं ईश्वा को वंशी ने राजा खटवांग एक समय स्वर्ग पर किसने हमला कर दिया देव्यो ने सारे देवता अयोध्या आए उस समय अयोध्या के राजा कौन थे राजा खटवांग राजा खटवांग को कहा कि महाराज आप जो है वो हमारी ओर से युद्ध कीजिए और देव्यो को भगवाइए भगाइए राजा खटवांग ने कहा शरीर नाश बने आ तो कल जाना ही है और इस शरीर से तुम्हारे कोई काम आ जाए तो अहोभाग्य राजा खटवांग गए और उस समय युद्ध किया सारे देवतों को स्वर्ग से मारकर भगा दिया अब राजा खटवांग देवताओं से विदा लेने लगे तो इंद्र ने कहा आप हमसे वरदान मांग लीजिए खटवांग ने कहा कर लो बात मैंने इनका राज्य दिलाया मन में कह रहे हैं सोच रहे और ये मुझे कह रहे हैं कि आप वरदान मांग लीजिए अब इंद्र देवता था देवराज इंद्र ने राजा खटवांग की मन की बात को जान लिया तो देवराज ने कहा राजन तेरे मन में जो चल रहा है हमने जान लें क्योंकि देवता भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं खटवांग जी हैरान हो गए अच्छा तो ये बताओ तो हम कब मरने वाले हैं बोले 45 मिनट में मरने वाला हैगा उस समय राजा खटवांग ने कहा ठीक है आप ऐसा मुझे विमान दो जो पलक झपक मुझे अयोध्या पहुंचाता है कहाँ पहुंचाते हैं इस जो आनंद इस मृत्यु लोग में वो स्वर्ग आदि में भी नहीं है जो आनंद इधर तो लोग बोलते हम स्वर्ग में चले जाए आप तो स्वर्ग के अंदर ही थे लेकिन आपने स्वर्ग नहीं मृत्यु लोग को चुना अब आपने विमान दे दिया देवता लोग अब विदाई कर रहे हैं पर राजा खटवांग गए हैं बड़े तेज गति से विमान चलने वाला था अयोध्या गए हैं सरियों में स्नान कर बैठे और राजकीय उठाया उसी विमान पर अब भगवान के धाम की ओर जा रहे और अब देवता उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। गदगद हो गए श्री परीक्षित महाराज जी सुखदेव को स्वामी जी ने चरित्र क्यों बताया कि राजा परीक्षित के मन में जो भय है कि मेरा सात दिन में क्या होगा इसका भय दूर हो जाए जैसे कि डॉक्टर दो प्रकार के होते एक डॉक्टर बताया इतना पेट फाड़ना बढ़ेगा इतनी महंगी दवाइया आएगी इतने दिन तुमको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा तब तुम ठीक होगे गए बोलो मरीज ऐसे बीमार हो जाए और कुछ डॉक्टर अरे कुछ भी नहीं हुआ साहब इतना सा काटेंगे अरे भेज देंगे आपको मरीज ऐसे सही हो जाए तो उन्हीं डॉक्टरों में हमारे सुखदेव गोस्वामी जी अरे क्या सात दिन बहुत है 45 मिनट में परे लोग बना सकते हैं बोलो वैष्णवा ठाकुर की जय अब महाराज परीक्षा महाराज जी ने भगवान के ध्यान के विषय में पूछ लिया तो बोला सुंदर श्री सुखदेव जी ध्यान के विषय में बता रहे हैं जितहासनो जितो जित संघो जित्र स्थूले भगवतो रूपे मन संधार यह विद्या हासन को जितना है हासन बक्का नहीं तो ध्यान यहां वहां त होने लग जाएगा हासन और दूसरा सांस को जीतना जब हमें गुस्सा था तो सांस, श्वास छोड़वाने ऐसे सांस तेज चलने लग जाता है और जित संघ हो अरे अपना संगी एक को बनाओ जब राम जी हमारे सब कुछ है राम जी की शरणागति में आ गए तो क्या जरूरत है किसी और के पास जाने की सब पर हमारे यहां ऐसा नहीं है गए थे राम जी की शरणागति में राम जी से काम नहीं चलो तो बहुत भाग्य किसी और के पास ऐसा नहीं अपना एक संगी बनाओ मैं भगवान का और भगवान मेरा संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके या मैं उसका हो सकूं तो केवल कौन है प्रभु रा हम मम प्रभु मैं भगवान का और भगवान मेरा तो जित संगों अपना एक संगी बना दे और संगी कौन सा होना चाहिए जो संसार से आजाद हो तो संसार की माया जिसे ना लपेट सके वो तो भगवान ही है तो इसलिए किसको अपना संगीत बना दो भगवान कोई सब कुछ बना लो अपना और अंत में या का नाक आदि इसे काबू करना सीख लो जित्रया इसलिए कहते हैं कि देखना इन इंद्रियों के न घोड़े भगे इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो जितेंद्र हो जाओ बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप के विषय बता रहेगे पाताल भगवान का तलवा रसताल एडी और पंज महाताल ये ठिकने नीचे की नहीं पैरों के नीचे होते हैं क्या और तलातल पिंडियां पिंडिया सूतल घुटने और वितल अतल दोनों जंघा तो ऐसे भगवान का ध्यान किया जाता है कहा से नीचे चरणों से छाती स्वर्गलोक है विराट भगवान की गला महलोक है मुख जनलोक है भुजाए इंद्र आदि देवता है और जो दसो दिशा है वो क्या है भगवान के कान है शब्द श्रवण इंद्रिया मुख अग्नि है विराट भगवान का नेत्र सूर्य है और पलके दिन और रात हैं पाँव जल है दाड़े यम हैं दाल है हंसी माया, माया है माया के हंसी भगवान की ऊपर का होठ लज्जा और ठुड्डी लालच ये साफ मान जाओ मेरा पुरुष की लालच है छाती धर्म है पीठ अधर्म है हडिया पर्वत है ये जो नशे है ना नशे भगवान की ये वृक्ष है नदियां हैं नशे क्या है नदियां रोम क्या है वृक्ष जो रोम में उनके शरीर के बाल ने जो वृक्ष हैं श्वास लेना क्या है वायु और मन कौन है चंद्रमा कमर क्या है सागर और जो काले काले बादल होते ना घटा वाले वो भगवान के बाल हैं और दिन रात क्या है संध्या सवेरा संध्या और रात्रि ये भगवान के वस्त्र बदलना हैगा। अहंकार रुद्र है उनके मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रि जंगा से वैश्य और चरणों से शुद्र है श्री सुखदेव को स्वामी जी कहते परीक्षित जब पृथ्वी है तो गद्दे की क्या आवश्यकता है जब बाहें दिए मोड़ कर नीचे ले लो तो तके की क्या आवश्यकता है कि हथेली कोई कर मना लो तो क्या जरूरत है महाराज बर्तन की और जब वृक्ष है तो उसकी छाली पहन लो क्या सड़कों पर ये गृहस्थी लोग कपड़ा नहीं रखते होंगे होता नहीं अब कोई गृहस्थी अपने लिए कपड़ा लाता है तो उस जमाने में क्या करता था जैसे सात मीटर में उसका कपड़ा अगर बन जाता है तो वो 11-12 मीटर लेकर आता था साथ रख लेता था तीन चार मीटर रख देता कि जरूरत मंद आएगा तो अपनी ओढ़नी लंगोट आती बना लेगा क्या सड़कों पर कपड़ा नहीं होता राजन क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है क्या नदियां सूख गई है क्या पर्वत की गुफाएं बंद हो गई रहने के लिए पर अब तो सारे डाकू घुस गए पर्वतों की गुफाओं में और नदियों को रोक डैम बना दिए गए हैंगे क्या भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते सुखदेव जी ने कह दिया बोले भक्त बस भगवान की तो भगवान के ध्यान के विषय में बड़ा सुंदर बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान पिंडियों का, करना चाहिए। फिर की का करना चाहिए। उसके बाद भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए दो तरह की मुक्ति के विषय बताती है सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति तो साधना के द्वारा किसी को मुक्ति मिल जाती है भजन करता और धाम में चला जाता है और कुछ लोग कर्मों के द्वारा कर्मों के लोग से कर्मों के द्वारा चंद्र लोक में पितृलोक में फलाने लोक में स्वर्ग लोक में, में इस तरह लोक लोक लोक लोक लोक लोक घूमते घूमते अंत में वैंकुट लोक में चला ही जाएगा कर्म मुक्ति कर्मों के द्वारा पूछता है अगर किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए बोले बृहस्पति जी का भजन करना चाहिए काम शक्ति वाले को इंद्र का भजन करना चाहिए धन की कामना वाले को दुर्गा देवी का भजन करना चाहिए संतान की कामना वाले को प्रजापतियों का भजन करना चाहिए शक्तिशाली बनने के लिए अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए दीर्घ आयु लंबी उम्र के लिए अश्विनी कुमार का भजन करना चाहिए अन्न की कामना के लिए माता अदिदि का भजन करना चाहिए सुंदर बनने के लिए चार क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए गंधर्वों का भजन करना चाहिए कहीं यहाँ क्रीम के विषय में नहीं बताया सुंदर बनने के लिए क्या करना चाहिए गंधर्वों का भजन करना चाहिए और गंधर्वों का भजन करने की हम हमें अभिशक्ता नहीं है क्योंकि हमारे प्रभु वैसे ही बड़े सुंदर होंगे सुंदर है भगवान तो बस हमें ऐसे ही रहना चाहिएगा इस तरह से ए, अच्छी खूबसूरत पत्नी पाने के लिए स्वर्ग की अपसरा उर्वशी का भजन करना चाहिए लेकिन एक बात बता दूं कि उर्वशी छोड़कर चले जाती है कि हाँ इसका भी चरित्र भागवत में आया कई राजाओं को छोड़कर चली गई है तो क्या फ़ायदा ऐसी पत्नी जो छोड़कर ही चली जावे नहीं चाहिए भाई भक्तों को और विदुन बनने के लिए विद्वान बनने के लिए हर हर महादेव की जय महादेव का भजन करना चाहिए मान बनने के लिए और रूहानी ज्ञान के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भक्त मत्सल भगवान की श्री विष्णु जी का भजन करना चाहिए शत्रुओं पर विजय पाने के लिए असुरों का भजन करना चाहिए असुरों का हमें क्या जरूरत है असुरों का भजन करने की और अगर कोई कामना नहीं है कि आकाम सर वो काम हो मोक्ष काम उधार ही तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेत पुरुषम परम जिसको कोई कामना नहीं है वो केवल भगवान की भक्ति करे इसी से उसका कल्याण हो जाएगा अब महाराज शरीर पर आकर भज भगवान का भजन ना करे वो तो मनुष्य पशु के समान हो गया आहार निंद्रा भय और मिथुन ये चार चीज़ें जानवरों में भी पाई जाती है हमारे अंदर भी पाई जाती आहार हम खाते हैं जानवर भी खाते हैंगे निंद्रा हम सोते हैं जानवर भी सोते हैं भय हमें डर लगता है जानवर को भी लगता है और हम बच्चे पैदा करते जानवर भी करते हैं तो चार चीज़ें उनमें चार चीज़ें हमें तो अंतर क्या रहा केवल कथा नहीं सुन सकते भजन नहीं कर सकते हेंगे यही गुण है इसलिए जो लोग शरीर पर भगवान का भजन ना करें अरे वे तो पशु के समान है और पशु की तारीफ कौन करेगा पशु ही करेंगे सबसे पहले कुत्ता शहान आपने देखा होगा कि इस मोहल्ले का कुत्ता भोगरा आगे वाले को पता ही नहीं है वो भी भय भयम करने लग जाएगा उससे आगे वाला सुनेगा वो भी भोग करने लग जाएगा बोले यही दशा मनुष्यों की है समझते कुछ नहीं है भय भय कर रहे हैं बस फेरी तारीफ किसने कर दी कुत्ते ने मेरे जैसा स्वभाव है दूसरा सुअर सूरने का खाने पीने में तो हमारे जैसे जो मिले सो खा जाओ और तीसरा ऊँट उंट, चाल ऊँटने का चाल तो हमारे जैसी है जैसे तो चलते ही रहेंगे और चौथा गधा देखो जब तक हम अपने मालिक के मतलब के हैं तब तक मालिक हमारा ख्याल करने वाला है जब मालिक के मतलब के नहीं लेंगे तो क्या होगा मालिक हमें भगा देगा खाना पीना बंद कर देगा इसी तरह से तो जब तक गधा बोझ उठा सकता है तब तक, तक उसका मालिक उसको देता है अब देखा भाई बोझ नहीं उठाने वाला ये तो उसे भगा देता है तो यही दशा किसकी है मनुष्य की है श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षण जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी वे कांस सांप के बिल के सम्मान जो जीवा भगवान के नाम का जब कीर्तन ना करें वो मेढक की जीवा के समान है टर टर टर करती रहेगी जो शरीर भगवान की ओर झुके नहीं वो तो धरती पर बोझ है जो हाथ भगवान को नमन ना करते हो उनके संतों का ना नमन करते हो वे तो मृत्यु पुरुष के समान है हाथ तो मृत्यु प्राणी के भी होते पर किसी काम के नहीं जो आँखें भगवान के धामों का दर्शन ना करें भगवान के स्वरूप का दर्शन ना करें, वो आँख तो मोर पंख के सम्मान है मोर पंख के अंदर भी आँख होती है पर किस काम की वो आँख जो देख ना सके जो पाँव भगवान के तीर्थ धामों आदि में ना जाए कथाओं में ना जाए वो तो वृक्षों के सम्मान है वृक्ष जानदार है पर किस काम के जानदार जो चल फिर नहीं सकते हैं जिस व्यक्ति ने कभी भी शुद्ध भक्तों के चरण धूरी अपने माथे पर धारण नहीं करी वो तो शव है मतलब भगवान के ऊँच कोटि की जो वैष्णव हैं, उनके चरणों की धूल अगर माथे पर धारणा करी वो तो बोले धरती पे मुर्दा है इंसान क्या बताएगा उसको मुर्दा है जिसने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल की सुगंध नहीं ली वो तो सांस लेता हुआ मृत्यु पुरुष के सम्मान है कि भगवान के चरणों में हमने फूल चढ़ाते हैं तुलसी दल चढ़ाते तो क्या करते हैं पूजा के बाद उसको सूंघ देंगे अगर कोई बोलता है हटाओ बेकार है सब तो वो तो धरती पर सांस लेता हुआ मुर्दे के सम्मान है वे हृदय जो कथाओं को सुनते समय भूलता नहीं मुस्कुराता नहीं भगवान का नाम लेते समय वो हृदय नहीं है वो तो पत्थर है पत्थर ही पिघल नहीं सकता हैगा, तो वो हृदय थोड़ी हुआ वो तो पत्थर हुआ जिसके अंदर बदलाव ना है इसी तरह से नारद प्राण के पूर्व भाग के प्रथम पाद में लिखा है चार कुमार बोले नारद ऋषि यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री नारायण का भजन करो भगवान श्री विष्णु की शरण लेने वाले लेने वाले मनुष्यों को शत्रु मार नहीं सकते हैंगे और ग्रह जो है तो ग्रह उसे पीड़ा नहीं पहुंचा सकते एक वैष्णव को एक भगवान के भक्त को यहां बताए पीड़ा नहीं पहुँचाते बोले राक्षस तो उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते हैंगे बताओ वैष्णवों को तो राक्षसों में कोई डर नहीं है उठाकर नहीं देखने वाला उनको भगवान के भक्तों को भगवान श्री जनादन के भगवान श्री जनादन में जिसकी निष्काम भक्ति उसके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं जो वो सोचता है उसके कार्य क्या हो जाते हैं सिद्ध हो जाते हैं तो हम लोग क्या सोच बनाते हैं हमारी तो सोच यही रहती है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को अच्छे से अच्छा करना भक्त आएंगे क्या ख्याल है और हकीकत हम भगवान जानते हैं कि कभी कभी मैं व्यासपीठ तो मैं सही बता रहा हूँ भगवान जानता हैगा अब कोई कुछ भी कहते रहे क्या भी करते रहे हम यही सोचते हैं कि इतनी पब्लिक को गिने चुने जो ये लोग होते हैं भगवान की कसम जो आज लोग भी परेशानी कैसे या इनको कवर कर जाते हैं इसलिए जो ये बात मैं लिखी है ना ये बात ठीक बताई है कि भगवान जनादन में जिसकी निष्काम भक्ति उसके सम्पूर्ण कार्य स्थित हो जाते हैंगे ऐसे कार्य स्थित हो जाते हम सोच भी नहीं सकते हैंगे तो क्या है? हमारा भाव ये होता हैगा नीचा दिखाना नहीं हमारा भाव होता है भक्तों को आनंद देना और जीवों का कल्याण करना हमको रोना आ जाता सब है भगवान के रथ यात्रा में कैसे कैसे अब की बार भी कैसे कैसे मरीज आए कैंसर था वो जिसको माताजी को पूरी लेट नहीं दो मेरे को अब अब क्या करें हम हालांकि हमने रोक टोक तो बहुत करी लेकिन ऐसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमने बोला लेट आ चलो लेट नहीं दो इनको तो ये भगवान जनार्दन की जो है बड़ी विशेष हम सब भक्तों पर क्या कृपा है और इससे बड़ी कृपा क्या होगी बहुत दिया भगवान ने देखो सबसे पहले जो ना अपनी जिंदगी यही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा को करूं भागवत की कथा करें इतना बड़ा भगवान ने प्रसाद दे दिया और जो है जो रथ यात्रा का हम सब भक्तों ने संकल्प लिया कितना बड़ा हम पे भगवान की विशेष कृपा है और भगवान जानता कि मुझे याद है कि जब कार्य आरम्भ किया कुछ भी नहीं था कैसे हुआ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता हैगा तो ये सही बात यहाँ पर इसमें बताया कि भगवान जनादन के जो भक्त होते हैं उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि भक्त का ये थोड़ी स्वभाव होता हैगा ये थोड़ी भाव होता है मुझे घर मिल जावे गाड़ी मिल जावे ये मिल जाए ये थोड़ी भक्त का तो यही कामना होती है कि जीव कल्याण हो जाए किसका जीवों कल्याण हो जाए भगवान श्री जनार्दन का भक्त सबसे बढ़कर है क्या लिखा है या नारद प्राण में कि भगवान जो जनार्दन का भक्त है वो सबसे बढ़कर कहा गया है, है? उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु का पूजन करें उन्हीं दो नेत्रों को सफल समझना चाहिए जो भगवान श्री जनार्दन का दर्शन करते हैंगे साधु पुरुष उसी जीवा को सबल बताते जो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जब करे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम वही जीवा सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान के नाम का जप करे उनकी कथा का उच्चारण करे बस जीवा सर्व वही जीवा सर्वश्रेष्ठ बताया गई है वही मन श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहता हैगा वही मन श्रेष्ठ है और वही दोनों कांत दोनों कांत श्रेष्ठ जो भगवान श्री हरि की कथा को निरंतर सुनते रहते हैं देव ऋषि नारद जी तो हम तो भाग्यशाली कि हमारे जो ये कान है ये कृष्ण कथा को सुन रहे हैं एक कथा खत्म नहीं हुई दूसरी कथा सुनने के लिए इससे अच्छा तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता अगर कोई कहे कि अभी हम भाग्य ही ना तो कोई बेवकूफी होगा हमसे बड़ा तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है यही तो दुनिया सबसे ऊंच कोटि की यही तो चीज़ है देवता लोग इस कथा को सुनने के लिए अमृत लेकर आए पर अमृत के बदले भी उनको कथा नहीं सुनी तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं क्या हम तो देवताओं से भी अच्छे हैं इस कथा को श्रवण कर रहे हैं भगवान की परीक्षण महाराज जी ने पूछ लिया प्रभु ये बताओ कि भगवान इस विचित्र संसार को कैसे पैदा करते हैं प्रश्न पूछते ही सुखदेव जी को याद आया राजन में तो जब से आयो कथा कहने लग गया अभी तक भगवान के चरणों में मंगलाचरण नहीं किया ये श्री सुखदेव जी तो इस इस संशय को हमको दूर करना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि राजा परीक्षा ने प्रश्न किया था कि जिसकी मृत्यु सात दिन में उसे क्या करना चाहिए इसका उत्तर संतों के पास है पर अब प्रश्न क्या क्या भगवान संसार को कैसे पैदा करते हैं तुम्हारा संसार को पैदा करते कैसे हैं ये तो तभी कोई संत महापुरुष बता सकता है जो जगतनाथ प्रभु जो सृष्टि को रचने वाले उनको नमन कर कर ही तो जीवों के कल्याण कैसे हो ये तो संत महात्माओं के पास इसका उत्तर है पर भगवान संसार को कैसे रचते हैं ये बात तो तभी कही जा सकती है जो जगत प्रभु उनको नमन कर कर इसलिए श्री सुखदेव जी को याद आ गया राजन जब से हम आए तो मैं कथा कहने लग गए अभी तक भगवान के चरणों में मंगलाचरण ही किया तो हम थोड़ा मंगलाचरण कर लें उसके बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं परसमय पुरुषा भूय से सधु भवस्थान अनिरोध लील शक्ति त्रेता है अंतर भवाया अनुपलक्ष श्री सुखदेव जी कहते प्रभु मैं उन भगवान को नमन करता हूँ जिनकी कथा को श्रवण करने से जिनका पूजन करने से नमस्कार करने से नाम जप करने से जीव भोसागर से पार उतर जाता है उन जगतनाथ प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते राजन जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारायण जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था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 नान्यति यम पश्चात हम ये तस् यो शिष्य तथोस हम भगवान ने कहा कि हे ब्रह्म में ही जगत का कर्ता धरता हूं अच्छा ब्रह्मा जी ने पूछा आपसे पहले कोई नहीं थे बोले नहीं अच्छा तो आ आ, आ आप रहे कि आपके बाद कोई नहीं रह गया भोले नहीं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 सियाराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी सियाराम मैं सब जग जानी तो मैं ही तो जगत का कौन हूँ जगदीश हूँ तो जगत का मालिक कौन हो मैं हूँ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 क्या हुआ उठ ओ ना जंगल ना हाथी यही माया हम भी जो है न माया में घूम रहे हैं इसलिए कहते हैं आज से है कुछ दिन पहले नींदों में सोए हुए नींद से जब हमको जगाया आंखों से हम फिर रोए कर दो कर एक बार हो गुरुजी मोरी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 तो यह माया का ज्ञान लेकिन माया भी काम की चीज है 24 ग्रेड के सोने से गहना बनने वाला नहीं है उसमें मिलावट करनी पड़ती है पीतल कोपर तांबा आदि मिलाते हैं तो जब वो 24 से 21, 22 ग्रेड में आता है तब उसको टाका लगता है तो माया भी काम की चीज है तो जीव तत्व सारे जीवों को पैदा करने वाला भ्रम मैं ही हूं जगत तत्व जगत का जगदीश कौन हो मैं ही हूं माया तत्व वो मैं ही हूं मेरी माया से लोग घूम रहे हैं कष्ट भोग रहे हैं आनंद ले रहे हैं और अंत में कहा कि मैं ही आत्मा तत्व हूं कि मेरे द्वारा ही सब लोग जिंदगी गुजारते हैं हमारे शास्त्रों में बार बार कहते हैं क्या कहते हरि व्यापत सर्वत्र समाना कि भगवान का है सब जगह मौजूद है हमारे शास्त्र कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति के भगवान क्या है सब जगह मौजूद है सर्व विष्णुमय जगत कि विष्णु जी सर्व सर्वव्यापत है लेकिन क्या इस बात को हम नहीं मान रहे हैं हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हम गुरुजनों की बात को मान ही रहेंगे इसलिए हम खूब इस संसार के चक्रों को काट रहे हैं जड़ चेतन गुण दोष विश्व हीन करता संसार बहुत अच्छा है हरे रंग का चश्मा लगाओगे तो संसार कैसा नजर आएगा हरे रंग का नजर आएगा लाल रंग का चश्मा लगाओगे तो संसार क्या नजर आएगा लाल नजर आएगा अब थोड़ी कि तुमने लाल रंग का चश्मा लगाकर संसार को देखा लाल नजर आ रहा है हरे रंग का चश्मा लगा कर तुमने संसार को देखा हरे रंग का नजर आ रहा है ऐसा नहीं है संसार का तो अपना ही रंग है तूने तो अपनी आंखों में रंग बदल बदल लिया है इसलिए गुण गुण का चश्मा लगाओगे तो संसार गुणमय नजर आएगा और दोष का चश्मा लगाओगे तो संसार का नजर आएगा दोषमय नजर आएगा एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा जा अर्जुन किसी बुरे इंसान को लेकर आ अर्जुन को पूरे संसार में कोई बुरा इंसान नजर ही नहीं है, बुरा क्यों अर्जुन खुद अच्छे हैं, तो अर्जुन को तो सभी अच्छे नजर आ देते हैं दुर्योधन को कहा जा किसी अच्छे को लेकर आ दुर्योधन को पूरे संसार में कोई अच्छा नजर ही नहीं आया दुर्योधन खुद बुरा था इसलिए गुण का चश्मा लगाओगे तो संसार गुण नजर आएगा और दोष का चश्मा लगाओगे तो संसार दोष में नजर आएगा इसमें संसार का कोई दोष नहीं है किसका दोष है तुम्हारी आंखों का दोष है इसी प्रकार से अब भागवत के दस लक्षणों का बताया गया है सर्ग विस्वर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र वंश निरोध मुक्ति और आश्रय ये पुराण के दस लक्षण होंगे तो ये दक्ष लक्षण किसी पुराण में पाए नहीं जाते केवल भागवत महापुराण में ही पाए जाते है। तो ये बात दोबारा से आने वाली है तो इसी प्रकार से भगवत कृपा से दूसरा स्कंद विश्राम होता है अब हम तीसरे स्क में प्रवेश करते हैंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अब तीसरे स्कंद में हम प्रवेश करते हैंगे अच्छा इसमें आता है विदुर चरित्र परीक्षण महाराज जी ने पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान जिनके घर में भगवान का आना जाना हो वो घर थोड़ी होता है वो तो मंदिर होता है तो ऐसे मंदिर जिसे घर को त्याग कर विदुर जी क्यों चलेगा सुखदेव गोस्वामी जी कहते राजन जब पांडवों को बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास दे दिया यानी कि तेरह साल का वनवास हुआ तो अपना वनवास कर जब पांडव आए तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को राजदूत बनाकर भेज दिया अस्तिनापुर उस समय अस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भावक स्वागत करवा दिया दुर्योधन ने अब जैसे ही भगवान महल में प्रवेश कर गए तो दुर्योधन ने क्या कहा हे कृष्ण मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए तो भगवान ने भी कह दिया हे दुर्योधन भोजन दो स्थिति में होता है या तो भूख या प्रेम हो अब भूख लग रही हो तो छीन भी खा लेंगे और प्रेम हो तो कहीं भोजन करके भी अपने मित्र के यहाँ चले जाएं फिर भी क्या कहेंगे देखो भोजन तो हम पा करें चलो तुम्हारे प्रेम में दो निवाले ले लेते हैं ये प्रेम का भोजन तो भगवान ने कहा ना तो भोजन है ना तो तेर से प्रेम है हमारा भोजन तो विदुर काका जी के घर में लो बिदुर जी महाराज जी ने कहा हमने इनको कब निवेदन दे दिया और जब कहा है तो कृष्ण आएंगे तो श्री विदुर जी महाराज जी फिर वहां से चल दिए तैयारी करने लगे हैं केले आदि लेकर अपनी पत्नी को दे दिया कि हमारे माधव आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया भगवान ने कहा हे hey, राजा दूतराष्ट्र ये दुर्योधन आदि कर तुम्हारे बेटा है तो युद्धिस्थल न खोला दी ये भी आपके बेटा है आपके छोटे भाई पांडवों के बच्चे हैं तो कुछ नहीं तो पाँच इनको गांव दे दे गई आदि पाल अपनी जीविका चला लेंगे दूतराज तो कुछ नहीं बोला दुर्योधन बोल उठा हे hey कृष्ण तुमने क्या कहा गाँव मैं तो सुई की नोक जितना राज्य भी नहीं दूंगा तो भगवान ने कहा ठीक है भैया युद्ध होगा जब भगवान युद्ध करके कर चले गए दूतराज को तो हड़बड़ी मच गई चिंता करने लगे दूतराज का मिदुर जी को भुलवाया और विदुर जी ने जो आकर ज्ञान का उपदेश दिया उसे क्या कहते हैं विदुर नीति तो कितनी नीतियां हमारी 18 और 18 नीतियों में कितनी नीति कौन सी नीति है विदुर नीति ये आप सबको जानकारी रखनी चाहिए कि कितने उपनिषद है कितनी नीतियां हैं तो हर चीज रिकॉर्ड है इसको देखें याद करें इसको तो कितनी नीतियां हैं अट्ठारह और कौन सी नीति का उपदेश दे रहे हैं विदुर नीति जो कि विदुर महाराज जी ने ज्ञान का उपदेश दिया विदुर जी ने कहा हे hey, मेरे भले भाई तुम्हारे भले के लिए मैं ज्ञान का उपदेश देता हूं सुनो ये जो तुम्हारा बेटा दुर्योधन है ना मूर्तिमान कलयुग है यह कौरव का पाप है इसका त्याग कर दो नहीं तो पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा एक को त्यागने से सबका हित हो जाए तो वो कार्य पहली फुर्सत में कर देना चाहिए त्याग दोस्त को दूतराज तो कुछ नहीं बोला क्योंकि बेटे के मुंह के अंदर अंधा हो रहा था उस वक्त जो है दुर्योधन बोल उठा दुर्योधन ने कहा कि हे hey, दासी पुत्र तू तो खाता हमारा भजन पांडवों का करता है इसको मेरे राज्य से बाहर निकाल दो ये केवल मेरे राज्य में सांस लेने का इसको अधिकार है बाकी इसको निकाल दिया जाए अरे विदुर जी ने सोचा ये मुझे निकाले इससे चाहे हम ना चले जाए तो विदुर जी महाराज जी चल दिए और जाते समय जो कवच था धनुष मान था दरवाजे पर रख दिया क्यों रख दिया दरवाजे पर ताकि कौरव ये ना समझ ले ये सब लोग कि ये पांडवों से जाके मिल गया तो धनुष मान कवच रखने का अर्थ क्या है कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा अब तो केवल भजन करूँगा तो विदुर जी महाराज जी कहां चले गए तीर्थ यात्रा पर चले गए आपका वस्त्र भीगा ही रहता था आप एक कुंड से स्नान कर दूसरे कुंड में चले जाते थे इसलिए आपका वस्त्र हमेशा भीगा ही रहता था तीर्थ यात्रा करते करते जब विदुर महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में आए और वृंदावन में भगवान के परम भक्त उधव जी से भेंट हो गए बोलो उधव जी महाराज की जय उदव जी से भेंट हो गई तो क्या कहते हैं कि चार मिले चौसठ खिले बीस रहे हाथन जोड़ भक्तन से जब भक्त मिले तो विघ से सात करोड़ चार मिले दो इस भक्त की आंखें और दो इस भक्त की आंखें कितनी मिली चार मिली चौसठ खिली बत्तीस इसके दांत 32 उसके दांत तो 34, खिले और 20 रहे हाथ हाथ न न और 20 रहे अरे भक्तों से जब भक्त मिले तो के से करोड़ क्योंकि धर्म कांड में क्या लिखा है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष शरीर में कितने बाल होते तीन करोड़ बाल। अब तीन करोड़ को दो जगह जरब दे दो तो सात करोड़ खिल उठे उस समय विदुर जी महाराज जी ने भगवान के परम भक्त उधव जी से पूछ लिया हमारे प्रभु कृष्ण कैसे हैं बस ये कानों में कृष्ण नाम जाना था उधव जी महाराज जी की समाधि लग गई जैसे तैसे समाधि से लेकर आए तो कृष्ण चर्चा आरंभ हो गई कृष्ण कथा के नारंभ कर दिया उदव जी महाराज जी ने उधव जी कहते हैं हे विदुर जी कृष्ण रूपी सूर्यास्त हो गया कृष्ण हमें छोड़कर चले गए और हम यदुवंशी कृष्ण को समझ ना सके हम कृष्ण को केवल एक आम यदुवंशी समझते थे जैसे चंद्रमा समुद्र में था और समुद्र क्या समझता था शायद मेरी ही पानी की कोई मछली होगी अरे जब सागर मंथन में जब समुद्र प्रकट होकर चंद्रमा प्रकट होकर जब चमके आकाश में हरे समुद्र तो कोसने लगा अपने आप को ये देवता मेरे पास था मैं इसे समझ ना सका तभी तो पूर्णिमा के दिन जब समुद्र बढ़ता है जब चमचमाता हुआ पूर्ण चंद्रमा को देखता है समुद्र तो बढ़ता है क्यों बढ़ता है संप्रच करने के लिए लेकिन साहब कहा चंद्रमा और कहा समुद्र हम भी कृष्ण को समझ नहीं सके विदुर जी जाते समय आपको याद कर रहे थे कुछ ज्ञान चर्चा करने वाले थे विदुर जी महाराज जी पागलों की तरह रोने लगे हैं विदुर जी रोते रोते कह रहे हैं कि भक्त का काम भगवान को याद करना उनका पूजन करना और जाते समय भगवान ने भक्त को याद किया और मैं कितना भागा उनसे मिल ना सका उद्धव जी ने कहा रोइया मत जिस समय श्री कृष्ण भागवत ज्ञान का उपदेश मुझे दे रहते हैं संत मैत्री ऋषि याद है तो मुझे तो श्री कृष्ण ने कहा हे उद्धव तुम मेरे चरण पादी का लेकर बद्रीनाथ चले जाओ तुम्हारा कल्याण होगा और संत मैत्री ऋषि से कह दिया कि मैंने अपने भक्तों को बदले में सब कुछ दिया पर मेरा एक ऐसा भक्त है जो बिजुजी महाराज है उसको मैंने बदले में कुछ नहीं दिया तो मेरा ये भागवत ज्ञान है न वो दे दीजिए तो विदुर जी ने पूछ लिया उद्धव जी से भाई संत मैत्री ऋषि कहा मिलेंगे बोले हरिद्वार में मिलेंगे तो विदुर जी महाराज जी अब वृंदावन से हरिद्वार चले गए जब हरिद्वार गए तो संत मैत्री ऋषि से मिले और बड़ा सुंदर मैत्र ऋषि के चरणों में क्या कर रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं कि सुखा ही करमाण करो न तो हम सुकम वान्य दुपारे रम हर मनुष्य सुख की खोज करता है हर इंसान कोई दुखी होना नहीं चाहता पर बदले में कोई जबरदस्ती उसको दुख देकर चला जाता है इसका कारण क्या है क्यों और दूसरा प्रश्न है जिनकी इच्छा से संसार पैदा होता है पलता है विनाश हो जाता है वो क्यों आते वृत्ति लोक में अवतार लेकर क्या काम का? है उनका आने का मित्र ऋषि मुस्कुरा मैत्र ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी ये प्रश्न तो आप जैसा परम भक्ति ही कर सकता है आप धर्मराज जी के अवतार हो और मांडव ऋषि के श्राप से आपको दासी पुत्र बनना पड़ा तो महाभारत में कितने धर्म हैं दो एक धर्म किन के पास पांडवों के पास और एक धर्म किन के पास कौरों के पास कौरों के बाद जो धर्म है वो किसके रूप में विदुर जी के रूप में और पांडवों के पास जो धर्म है किन रूप में युद्धिश्वर के रूप में है तो युद्धिष्ठर महाराज जी कहते ना अर्जुन ऐसे करना जी भैया ऐसा ही होगा तो पांडव लोग किसकी बात मानते हैं धर्म की बात मानते हैं और जो धर्म की बात मानते हैं उनकी विजय होगी वो जीतेंगे और जो धर्म पे चलेंगे उनके साथ ही कृष्ण होंगे पर यहां पर विद्रोजी महाराज जी कितना समझा रहे थे अपने बड़े भाई दूतराष्ट्र को कि ये कलियोगे दुर्योधन ये कौरव का पाप है त्याग दो नहीं, नहीं तो पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा क्या धर्म की मानी नहीं मानी और जब धर्म की नहीं मानोगे तो सबका नाश ही होने वाला है तो यहां पर कह रहे हैं संत मैत्र ऋषि हे विदुर जी तुम तो धर्मराज हो संत मानव ऋषि के शराब से आपको दासी पुत्र बनना पड़ा मानव ऋषि कौन है एक भजनानंदी संत अपनी कुटिया के बाहर हाथ बड़े खड़े किए तप कर रहे थे कुछ चोर धन कुछ चोर राजा के धन को चुरा कर भागे जा रहे थे राजा के सैनिक जो थे वो चोरों के पीछे लग गए तो चोर घबराकर संत मानव ऋषि कुटिया में प्रवेश कर गए अब हुआ यह के सैनिकों ने जब मांडव ऋषि से पूछा कि कोई चोर आपकी कुटिया में गए तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया भजन में मस्त थे सैनिक घुस गए कुटिया में तलाशी ली तो चोर भी पकड़े गए धन भी पकड़ा गया अरे सैनिक को ऐसा लगा कि ये ये ऋषि ढोंगी है ये मिला हुआ है बंदी बनाकर लेकर चले गए राजा ने किसी की बात नहीं सुनी बोला इनको सूली पर टांग दो अब चोर तो सूली पटांगने से मर गए पर मांडव ऋषि सूली के ऊपर ही आसन जमा कर बैठ गए फिर वो दरवाजा बंद कर दिया था तो पक्षियों के रूप में कुछ ऋषिया है मानव ऋषि से कहते हैं आप तो भजनानंदी हो इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है आपको क्यों नहीं कहते आप मानव ऋषि ने कहा जो कर्मों का भोग है भोग रहे तो जब बातचीत करने लगे अरे सैनिकों को ऐसा लगा यहां से तो आवाज आ रही है दरवाजा खोला तो ऋषि तो जिंदा निकले अब जब रस्सी फेचने लगे उनको निकालने के लिए वो जम गई तो उसी रस्सी को काट दिया अब महाराज हुआ ये कि राजा ने उनसे क्षमा याचना करी अरे मानव ऋषि ने कहा राजन तुम को पाप पुण्य का दंड देने वाला ये तो धर्म राज्य का कार्य है कभी जाएंगे तो धर्म राज्य से पूछ लेंगे समय आया मानव ऋषि जब गए धर्म राज्य के पास धर्म राज्य ने बड़ा सम्मान किया मानव ऋषि ने कहा यह बताओ कि जब से मैंने अपने जीवन में होश संभाला मुझे याद है कि मैंने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया पर आप बताइए कि मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे सूरी पर टकना पड़ा अब महाराज यहाँ पर धर्मराज जी मुस्कुराए धर्मराज जी ने कहा जब पाँच साल की उम्र में आपने पतंगा नाम की के कीड़े को सोई चुबोई तो यानी कि तितली को पीछे तिंका चुपा उड़ाया था तुम्हें इस कारण आपको सूरी पर टकना पड़ा मानव ऋषिने का राजा ने कितनी उम्र थी अरे पाँच वर्ष अरे मानव ऋषि का धर्म राज तुम इतनी ऊंची धर्म की गद्दी पर बैठने वाले तुम्हें यही नहीं पता कि पाँच साल का बालक अबोध होता है पाँच साल के बच्चे को पाप पुण्य का पता नहीं होता उस पाप के कारण तुमने इतना बड़ा मुझे दंड दे दिया जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इस या इस धर्म राज्य की जो तुम गद्दी पर बैठ रहे हो इस गद्दी को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा तो मैंने मृत्यु लोग में जाना पड़ेगा दासी पुत्र बनना पड़ेगा तब तुम्हें पता लगेगा मृत्यु लोग में पाप से बचना कितना मुश्किल है और रही बात मैं नया कानून बनाता हूं कि जन्म से लेकर बच्चा पांच साल की आयु में जो पाप करेगा उसे कोई भोगने वाला नहीं और छह साल से चौदह वर्ष तक बच्चा जो भी पाप करेगा बच्चे के माँ बाप भोगेंगे और पंद्रह साल से पंद्रह साल से जब तक बच्चा जीवित है बूढ़ा हो जाए डोगरा हो जाए जो भी पाप करेगा खुद भोगेगा यह कानून बना दिया तो इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए इसलिए कहते हैं कि आप मानव ऋषि के शराब से दासी पुत्र बने और ये प्रश्न तो आप ही कर सकते हैं तो क्या प्रश्न था पहला पहला प्रश्न क्या था देखो अभी ध्यान देना चाहिए ना पहला प्रश्न क्या था कि भगवान अपना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे ये कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता